श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ चौंतीस पंद्रह मार्च अट्ठारह सौ छियासी नरेंद्र और भक्तगण चुप हैं सबके सब, सब श्री राम कृष्ण को देख रहे हैं अब राखाल बातचीत करने लगे राखाल श्री राम कृष्ण से सहास्य नरेंद्र ने आपको खूब समझ लिया है श्री राम कृष्ण हंसकर कह रहे हैं हाँ और देखता हूँ बहुतों ने समझ लिया है मास्टर से क्यों जी मास्टर जी हाँ श्री रामकृष्ण नरेंद्र और मणि को देख रहे हैं और हाथ के इशारे राखाल आदि भक्तों को दिखा रहे हैं पहले नरेंद्र की ओर इशारा करके दिखलाया फिर मास्टर की ओर राखाल श्री रामकृष्ण का इशारा समझ गए उन्होंने कहा आप कहते हैं नरेंद्र का वीर भाव है और उनका मास्टर का सखी भाव श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं नरेंद्र सहास्य ये अधिक बोलते नहीं और स्वभाव के लजीले हैं शायद इसीलिए आप ऐसा कहते हैं श्री राम कृष्ण नरेंद्र से हंसकर अच्छा मेरा क्या भाव है नरेंद्र वीर भाव सखी भाव सब भाव है यह सुनकर मानो श्री रामकृष्ण को भावावेश हो गया हृदय पर हाथ रखकर कुछ कहने वाले हैं श्री राम कृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से देखता हूँ जो कुछ है सब इसी के भीतर से आया है नरेंद्र से इशारा करके श्री राम कृष्ण पूछ रहे हैं क्या समझे नरेंद्र जो कुछ है अर्थात सृष्टि में जो कुछ पदार्थ है सब आपके भीतर से ही आए हैं श्री राम कृष्ण राखाल से आनंद पूर्वक देखा श्री राम कृष्ण नरेंद्र से जरा गाने के लिए कह रहे हैं नरेंद्र स्वर अलाप कर गा रहे हैं नरेंद्र का त्याग भाव है गा रहे हैं नलनी दलगत जलमति तरलम जीवन मतिशय चपलम क्षण मिह सजन संगति रेह का भवति भवाणव तरणे नौका दो एक पद गाने के बाद ही श्री राम कृष्ण नरेंद्र से इशारे से कह रहे हैं यह क्या है यह तो बहुत छोटा भाव है नरेंद्र अब सखी भाव का एक सुंदर गीत गा रहे हैं भावार्थ अरी सखी जीवन और मृत्यु का यह कैसा विधान है ब्रज किशोर कहाँ भाग गए इस ब्रज गोपी के तो प्राणों पर आ गई है सखी माधव तो सुंदर कन्याओं के प्रेम में बंधे हुए हैं हाय इस रूपहीन गोप कन्या को उन्होंने भुला दिया है अरी कौन जानता था कि ये रसमय प्रेमिक रूप के भिखारी होंगे मैं मूर्ख थी जो पहले मैंने यह नहीं समझा रूप देखकर भूल गई और उनके युगल चरणों को हृदय में स्थापित किया रि अब तो जी यह चाहता है कि यमुना में डूबकर मर जाऊं या जहर लाकर खा लूं अथवा कुंजों की लताओं से गला फांस किसी नए तमाल में लटककर प्राण दे दूं या शाम शाम जपते जपते इस अधम शरीर का नाश कर डालूँ गाना सुनकर श्री राम कृष्ण और भक्तगण मुक्त हो गए श्री राम कृष्ण और राखाल की आँखों से आंसू बह चले नरेंद्र ब्रज की गोपियों के भाव में मस्त होकर फिर गा रहे हैं भावार्थ हे कृष्ण प्रियतम तुम मेरे हो तुमसे मैं क्या कहूँ मेरे नाथ तुमसे मैं क्या बोलूँ मैं नारी हूँ अभागिनी हूँ समझ नहीं पा रहे हूँ कि मैं तुमसे क्या कहूँ तुम मेरे हाथ के दर्पण हो सिर के फूल हो सखे मैं तुम्हें फूल बनाकर केसों में खोच लूँगी और खोपे में छिपा रखूँगी श्याम फूल खोजने से तुमको तुम्हें कोई देख ना पाएगा तुम मेरे आँखों के अंजन हो मुख के तांबूल हो हे श्याम हे कृष्ण तुम्हें अंजन बनाकर आँखों में लगा लूँगी श्याम अंजन होने के कारण तुम्हें वहाँ कोई देख ना सकेगा तुम अंग की कस्तूरी हो गले के हार हो सके शरीर में श्याम चंदन लेप कर मैं अपने प्राण शीतल करूँगी प्रियतम तुम्हें मैं हार बनाकर कंठ में पहनूँगी तुम देह के सर्वस्व हो गेह के सार हो पक्षी के लिए जिस तरह पंख है और मछली के लिए जिस तरह पानी है उसी तरह हेनाथ तुम मेरे लिए हो